न बोलने वाला वक्ता मुल्ला नसरुद्दीन की नसरुद्दीन की चतुराई के किस्से तो मशहूर हैं ही वह भाषण देने में भी निपुण थे उनकी बातें न केवल लोगों को हंसाती थी बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर कर देती थी एक बार गांव के लोगों ने मुल्ला जी को एक सम्मेलन में भाषण देने के लिए बुलाया नसरुद्दीन को सम्मेलन में जाने की इच्छा नहीं थी पर बचने का कोई उपाय भी नहीं था इसलिए वे मान गए उन्होंने सोचा कि आखिरी समय पर कोई बहाना बनाकर वे निकल जाएंगे आखिर वह दिन आ ही गया जब उनको भाषण देना था मुल्ला जी मंच पर चढ़े उन्होंने एकत्रित भीड़ से पूछा क्या आपको मालूम है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ भीड़ से आवाज आई मालूम नहीं मालूम नहीं मुल्ला को गुस्सा आ गया जो कुछ भी नहीं जानते उन लोगों से मुझे कुछ नहीं कहना है यह कह कहकर वो वहां से चले गए भीड़ उलझन में पड़ गई कुछ लोग मुला के घर गए और उनसे माफी मांगने लगे लोगों ने फिर से उन्हें अगले शुक्रवार को सभा में आने का निमंत्रण दिया मुला ने भी हाँ कर दी लोगों ने सोच विचार कर तय किया कि इस बार वे मुला को नाराज होने का मौका नहीं देंगे शुक्रवार आया सभा तय था मुल्ला मंच पर से खिंचक गए लोग हैरान रह गए आपस में बात करके वो एक निर्णय पर पहुंचे उन्होंने मुला को फिर से शुक्रवार को आने का निमंत्रण दिया मुला फिर आए पहले की तरह प्रश्न किया क्या आपको मालूम है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ तो है। लोगों को, से को मुला के बारे में मालूम ही था जैसा कि पहले से तय था आधे लोगों ने कहा हमें मालूम है बाकी लोगों ने कहा हमें नहीं मालूम मुल्ला ने कहा ऐसी बात है तो जिन लोगों को मालूम है कि मैं क्या बोलने वाला हूं वे बाकी लोगों को बता दे बोलकर मुल्ला वहां से चले गए लोगों की हैरानी बनी रही और मुल्ला जी ने बिना कुछ बोले ही बाजी मार ली